कुछ भूमिका के रूप में ग्रंथ चल रहा है उपदेश आरंभ नहीं हुआ है किंतु भूमिका में भी बहुत सारे उपदेश हो चुका है तो भूमिका के रूप में है तो शिष्य एक संसार से गिरस्त है समाध विवेक धैराग्य समाधि सरसंपत्ति और मुख्छा के चारों साधन जिसके पास है ऐसा शिष्य है कोई तो एक गिरक्त गुरु के पास जाता है जाकर के ऐसा प्रश्न करता है संसार पार कैसे हों को तो उपदेश कीजिए ऐसा प्रश्न करता है किस स्वर्ग के साधन नहीं पूछता इस्लोक के साधन नहीं पूछता को मोक्ष का पूछता शिष्य ऐसा पूछता है तो ऐसे पूछने वाले शिष्य को गुरु को भी अवेजना नहीं करनी चाहिए गुरु को कुछ उपदेश देना होगा तो आगे गुरु का कर्तव्य दिखाते हैं क्या बोलते हैं शिष्य ने अपनी बातें रख दी कि पथम कर एवं भगवत सिंधु मेरे करवाग मेरे पता नहीं उसके बाद मैं इस संसार सागर को कैसे पार करूं क्या सावन है क्या उपाय है मुझे कुछ पता नहीं है मैं आपके शरण में आया हूं आप मुझे रक्षा की जरिए रक्षा कीजिए करके घर ध्यान तक रहने के बाद गुरु भी उसको त्याग नहीं सकते अगर योग्य अधिकारी सामने आ तो उपदेश देना उपदेश का तरक तरक तर। विशेष आपके पास जो भी जानकारी तो है उस विषय को कोई आके पूछे तो वो देना चाहिए तो गुरु का कर्तव्य दिखाते हमारे उपदेश कर शिष्य को कहिए क्या बोलते तथा शरण स्व संता प्रदत्तम निर्षकार रि सहसा महात्मा महात्माद शरणागत स्व संसाराताक्षण रद्दी सहसा पूर्व के साथ मान में होगा उस प्रकार कहने वाला कथम परेयम भगव सिंधु में तद इत्यादि जो पूछा है शिष्य उस प्रकार कहने वाला जो शिष्य है ऐसे शिष्य को शरणागत है शरण में आया है ऐसे शिष्य को स्वम जो शिष्य है उसको संसार दावानल ताप तप कपा हुआ है संसार रूपी जो जंगल तो में आग लगता है वो तो लगती उसको कहते तो हैं दावानल जंगल के आग के नाम दावानल संसार रूपी दावानल के ताप से तपा हुआ वो जो शिष्य है ऐसे शिष्य संसार से बहुत परेशान है अब मोक्ष चाहता है ऐसे शिष्य को निरीक्ष देख करके ऐसे शिष्य को देख कर रसात्र दृष्टिया महात्मा सहसा कारुण्य रसार्थ दृष्टिया अविधि त्या पहले तो अवैधांत करो भक्त उपदेश भाई कैसे कारुण्य रसार्थ दृष्टिया करुणा से शनि हुई जो दृष्टि है अरुणायुक्त दृष्टि से ऐसे दृष्टि के द्वारा महात्मा माना जो गुरु है महात्मा वह सहसा अवीति एका एक उसको पहले अवीति दे करो मत तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं संसार संरक्षे ऐसा अभय दान पहले दे गुरुगत के कर्तव्य आगे विद्वान सतस्मा उपसत्य मेयुषे क्ष सायथोकारिणे शांतचितायन्वतायोपदेश विद्वांस तस्मापत्तियुषे ू यथोक्कारिणे शांतचिताय सयेसम कृपय कुछ मान जो गुरु जानकार हैं संसार दावानल के औषधि जानते हैं संसार रूप सागर से दावानल से पार होने के जानकारी है वो जो गुरु को इसलिए विद्वान बोला गुरु को विद्वान स विद्वान वो जो गुरु है विद्वान गुरु विवे की गुरु तस्मय उपसत्यम ईषे तस्मयी जो सर्वागत में आया हुआ उसको उसके लिए तस्मयी ई उसे उपसत्यम ईषे उप माने सर्वागत सर्रागत सर्वागत में आया हुआ उस शिष्य के लिए वैसा है उसका विशेषण मुमुक्षवे यथोक्त कार्य जो मुमुक्षु है जो शिष्य और यथोक्त कार्य पूर्व में माने साधन सतुष्ट है है ये यथोक्त विवेक बिगा जो समाज सर सत्मति से युक्त है यथोक्त तो ऐसा जो शिष्य है उसके लिए साधु प्रशांत चित्ता और वो प्रशांत चित्त है और सम से युक्त है समदवादी साधन से युक्त है शिष्य शिष्य के लिए करता है, पुत्र तत्वोपदेश करे गुरु किंतु तो कुछ ये देगा या कुछ मेरे को भविष्य में कुछ उपकार करेगा ऐसी दृष्टि से तत्वोपदेश नहीं कृपया एवं गुरु करुणा से युक्त होकर के महात्माओं का स्वभाव होता है सामने वाले को दुख देखा नहीं जाता कृपया एवं माने करुणा से युक्त होकरगी तब तत्व तो उपदेशन गुरु यार उससे शिके तत्व तू तो उपदेश करे न कि मैं गाय तुम्हें इतना पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा ऐसा करूंगा मेरे को तो ये देना पड़ेगा ये करना पड़ेगा ऐसा सब गुरु का भी कर्तव्य होगा जो तो जिज्ञासू सामने आया है तो उसको उपदेश करें तो तत्वोपदेश हम तत्वोपदेश है ये तुम तो ब्रह्मो तो भैया संसारी ने यही उपदेश बनाया उनकी मजा है एक तत्व का उपदेश है उसको उपदेश अभी्री गुरो महावैष्णविस्वना संसार सिंधुस्तस्ुन याता तव संसारिंधुस्तरेपारमे मगम तव तव निर्दिषामि निर्दिशा गुवाच गुरु अब उपदेश करना आरंभ करते हैं गुरु हुआ गुरु ने कहा क्या कहा हे विद्वान संबोधन करके शिष्य को बोलते हैं हे विद्वान हे विवेकी माँ वैष्ण माँ वैष्ठ ये अइष्ट जो दिया ना लुम लगाड़ का प्रयोग है किंतु लौट आता आएगा मांग का योग है लुंग हुआ है लौट क्या मत ऐसा बोलता है डरोम शिष्य को कहते हैं महावैष्णव तुम डरो मत तब अपाय नास्ती।, नास्ती तुम्हारे कोई अपाय नहीं होगा हानि नहीं होगी कोई आपत्ति तुम्हें नहीं होगी तब अपाय नास्ती तुम्हारा कोई अपाय नहीं होगा विनाश नहीं होगा तुम डरो मत तुम्हारे कोई हानि नहीं होगी विनाश नहीं होगा संसार सिंधु तरण उपाय अस्थि संसार सागर करने का उपाय है तुम संसार सागर में पड़े हो तो इसको पार होने का उपाय है मैं बताऊंगा तुम्हें तो, संसार सिंधु जो मैंने संसार सागर है उसके तरड़े उपाय अस्ति, अस्ति अस्थि क्रियाल इसके पार होने की दवाई है औसत है क्योंकि चलना पड़ेगा पूरी पुष्ट ये नाता यतयो अश्वर पारम संसारे यतो याता इस संसार का पार जिस साधन से के लोग पार हो गए हैं कोई उपाय नहीं होता अश्य पारम ये तय ये नहीं भगा था ये माने प्रयत्नशील व्यक्ति साधक लोग इस संसार से पार जिस रास्ते से चले और पार हो गए तमेव मार्गम तब निर्भिशा वही मार्ग उसी मार्ग को मैं उपदेश करूंगा जिस मार्ग के सहारा लेने से प्रयत्नशील व्यक्ति संसार से पार हो गए वही मार्ग का उपदेश मैं प्रतिज्ञा कर दी दी थी तमेव मार्गम वही मार्ग तब निर्भिशा महान संसार संसार भयनाशना भयनाशना अस्ति कश्चि संसारिहां पर संसार का भयनाश करने के लिए भयनाश नाश करने वाला संसार भयनाशना जो संसार का भय है तुम्हें संसार के भय को नाश करने वाला कश्चित महान उपायो अस्त कोई महान एक उपाय है कोई उपाय है करो कि संसार से भय भीत होने की आवश्यकता नहीं है इस भय को नाश करने वाला कोई उपाय है पूरी जी क्या उपाय है वो आगे बताएंगे संसार भयनाशना कश्चित महान उपायों अस्थि कोई संसार भय नाश करने वाला कोई औषध है महान उपाय है ये नीर्थ्वा भवान बोधिम परमानंदम आपी जिस उपाय से ये न उपाय न जिस उपाय से बवाम बोधिम पीथ्वा भवरूपी समुद्र को पार करके जिस उपाय से मैं उपाय बतला दूंगा जिस उपाय के सहारे से संसार रूपी सागर को पार करके परमानंदम आपसि प्राप्तोशी परमानंद को तुम प्राप्त करोगे उपाय मैं बतलाउंगा गुरु जी के शब्द ए न तीर्थवा भवान बोधिम परमानंदम आप शि भवान बोधिम एन मार्गेण तीर्थवा इस मार्ग के द्वारा इस संसार के सागर को पार करके परमानंदम आपसि परमानंद को प्राप्त करोगे कोई उपाय है कोई महान उपाय है संसार के भय को नाश करने वाला उपाय है गुरुजी ने आश्वासन दिया अभी उपाय बताएंगे आगे कहते हैं उपाय बताएंगे आप संसार का भय से अगर आप परेशान है आगे भविष्य में शरीर न हो ऐसी इच्छा है तो ये उपाय आपको औषधि के समान लेना पड़ेगा ये उपाय काम अनुसरण करना होगा आगे उपाय बता दो वेदांता विचारेणात्यंतिसार दुखनाशोत्यम वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञानमुना संसार विचारेण वेदांत माने उपनिषद वाक्य को वेदांत वेदात उसके अर्थ के विचार तत्वशी तो जो आया हुआ है वो वेदांत वाक्याय वेदांत है तत्वी वाक्य उसका अर्थ जो होता है क्या होता है जीव ब्रह्म की ऐक्य वेदांत के अर्थ के विचार वेदांत का विचार करते करते वेदांत का अर्थ का विचार होगा तो वो वेदांत का अर्थ का विचार अंतिम यही होता है कि जीव ब्रह्म की ऐक्य तत्वमसी का अर्थ यही होता है तो वेदांत के अर्थ का विचार के द्वारा वेदांत का विचार नहीं बोला वेदांत के विचार के बाद जो वेदांत का अर्थ विचार करेंगे तो जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य पाएगा वेदांत के अर्थ बने वेदांत वाले उपनिषद उपनिषद के अर्थ के विचार से उत्तमम ज्ञानम हम दाय क्या उत्पन्न होगा सबसे बड़ा ज्ञान पहला हो अहम ब्रह्मास्त पैदा हो न हम देहा नया से अलग बुद्धि होगी देह से अगर अलग बुद्धि हो गई अपने आप में फिर संसार में जाना नहीं पड़ेगा जब तक अहम मनुष्य बुद्धि है तो भविष्य में अहम पशु तो ये भी बुद्धि होगी तो देह से पृथक बुद्धि अपने को होना यह वेदांत के अर्थ विचार से होना यही उत्तम ज्ञान है ज्ञान उत्तमम ज्ञानम उत्तम सभी ज्ञानों में उत्तम ज्ञान यही ज्ञान है जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य अहम ब्रह्माष्ट में पहुंचना ये मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य अगर मनुष्य जीवन प्राप्त है आपको तो पशु जीवन की अपेक्षा उत्कृष्टता ही मानी जाती है आप अहम जन्माष्टमी पर पहुंच जाए वहीं तो अहम मनुष्य जैसे आप कितने में रहना हो तो इतना तो अहम पशु वो भी मानता है तो पशु में आपने क्या खान पान रहन आदि उनका भी अपने ढंगा है आपका भी अभ्य ढंगा है तो पशु जीवन मानव जीवन में अंतर अंतर यही है अगर आपके पास विवेक शक्ति विशेष है तो कृष्ण क्या वेदांत के अर्थ का विचार करें पहले वेदांत का श्रवण करें मनन करें इतिहासन करें वेदांत वाद्यता उसके बाद उसका आपका सारे वेदांत के द्वारा प्रतिपादित अर्थ की होता है उसका परमार्थ क्या है जीव ग ऐक्य घोषित करना जीव नहीं है परमात्मा है ऐसे घोषित करना उसका होता है उस पर विश्वास करके चलना ये वेदांत का पंचायत हम ब्रह्माष्टमी में पहुंचना है ऐसे वेदांत के अर्थ विचार माने वो परमात्मा क्या है मैं कौन हूँ ये विचार करते करते मैं ही परमात्मा हूँ ये शक्ति आएगी आपने पहले तो परमात्मा अलग है मैं अलग है करके ढूंढता था ढूंढते ढूंढते ढूंढते जाते जाते आगे मैं ही परमात्मा हूँ ये भाव में पहुंचा है वेदांत काम ये वेदांत का अर्थ के द्वारा उत्तम ज्ञान हम जाए थे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आपके पैदा होगा अहम ब्रह्माष्ट ऐसा ज्ञान पैदा होगा क्या ज्ञान ना हम देह न मैं देह मैं शरीर नहीं मेरा शरीर नहीं मैं सच्चिदान आत्मा हूं इतनी दृढ़ता में पहुंच जाएंगे ये संसार पार होने की औसत यही है हम ब्रह्मास्त जिस दिन देहा भाव को विनाश करके निवृत्ति करके आत्माभाव में आप बैठेंगे फिर आपको तो संसार कुछ नहीं कर सकता संसार की निवृत्ति के उपाय यही है तेना आत्यंत संसार दुख नाशो भवती अनुदान उस तेनाली वेदांत अर्थ विचार के द्वारा उत्पन्न जो ज्ञान है उसको तत्पर से लेना उस ज्ञान के द्वारा जब आपको ज्ञान प्राप्त हो गया वेदांत वाक्यों का चिंतन करते करते करते करते चले तो उसका अर्थ में जहां पहुंचे आप पहुंचेंगे वहीं कहां पहुंचे अहम ब्रह्माष्टमी में पहुंचेंगे अगर सही ढंग से चले हों तो तेनाली ज्ञान है ना उस ज्ञान के द्वारा वेदांतार्थ विचार जन्य जो ज्ञान है अहम ब्रह्माष्टमी ज्ञान उस ज्ञान के द्वारा संसार दुख नाशो भगवती अनु उस पश्चात उस विचार ज्ञान के द्वारा क्या होगा अनुमान पश्चात आत्यंतिक संसार दुख नाशो भगवती संसार के रूपी जो दुख है ना आत्यंतिक विनाश हो आत्यंतिक विनाश मानी क्या है दुख तो नाश हो ही रहा है प्रात काल हम रो रहे थे किसी विषय को लेकर के किंतु अभी हंसने लग गए माने प्रत्येक दिन एक एक दुख हमारा नाश भी होता रहता आया था चला गया तो दुखनाश हो गया सिर दर्द था चला गया दुखनाश हो गया पेट दर्द था चला गया दुखनाश हो गया किसी ने कुछ कह दिया था मन में कुछ दुख हुआ बाद में चला गया दुखनाश होता रहता है किंतु आत्यंतिक नहीं होता एक दुख का नाश होता है तो दूसरा दुख का प्रागभाव बैठा हुआ बता आत्यंतिक नाश कहा आगे कोई भी दुख नहीं होता सारा दुख समाप्त हो गया इसका नाम है आत्यंतिक विनाश एक एक दुख तो नष्ट होता ही रहता तो ऐसे काम नहीं चलेगा माने ये जो तो दुख नाश काल में आगे अन्य दुख का प्राग अभाव नहीं होना चाहिए माने आगे आगामी दुख नहीं होना चाहिए हम तो उस शिकार में एक दुख आ रहा तो दूसरा दुख आ रहा है तो नदी के लोहर के बराबर आ रहा है तो उसको आत्यंतिक विनाश बोलते हैं आगे भविष्य में कोई दुःख होना ही नहीं है दुख होता कि वह शरीर बुद्धि होने पर दुख होता जो भी निमित्त बनते इसके कारण से बनते हैं यही है निमित्त दुःख के निमित्त यही है घर दुख का घर यही बनता है इसी के निमित्त से शत्रु मित्र भाव होना इसी के निमित्त से मैंने मकान बनाना दुकान बनाना अमुख बनाना एक प्रकाश इसी के निमित्त से निमित्त यही बना हुआ है, इसकी रक्षा की दृष्टि से करते हैं हम तो इससे अगर हम अलग हों तो फिर अपने आप के लिए कुछ करने भी जरूरी नहीं अगर अलग हो सके तो कोई वेदांत अर्थ वेदांत के अर्थ विचार करने से वो शक्ति आपकी उत्तम ज्ञान होगा अहम ब्रह्मास्त नहीं इस ज्ञान में आप पहुंच सकेंगे न हम देहा न मे देहा इस कार में पहुंचेंगे उस ज्ञान के द्वारा क्या होगा तो आत्यंत का संसार दुख नाश हो भगवती संसार का दुख नाश आत्यंतिक रूप से हो फिर कोई दुख होने की संभावना ही नहीं होगी उस ज्ञान के पश्चात अनु लगाया अनुगा पश्चात वो ज्ञान के बाद दुख की निवृत्ति होगी आत्यंतिक रूप से दुःख की निवृत्ति होगी तो इसके यही है अगर आप संसार से पार होने की इच्छा चाहते हैं इच्छा करते हैं तो वेदांत के हाथ का विचार करते करते करते करते एक दिन दृढ़ता आ जाएगी फिर आगे हम ब्रह्माष्टमी में आप पहुंचे हुए होंगे दृढ़ होगा फिर संसार आते यही उपदेश है कहते हैं मुमुक्षु को क्या चाहिए अगर ज्ञान चाहिए आपको ज्ञान हो गया मोक्ष के साधन किंतु वो ज्ञान कैसे होगा उसके लिए कुछ चाहिए ज्ञान होने के बाद तो कुछ करना ही नहीं कुछ जरूरत में मोक्ष हो गया ज्ञान होना और मुक्ति एक साथ समकालीन होता।, होता, <स्थाँगा> समकाली होता है जैसे अंधेरा भागना और सूर्योदय होना कितने घंटे का अंतर होता है अंधेरे का जाना और सूर्य का समकालीन होता है जैसे सूर्योदय होता है वैसे अधेरा जाता है एक समकालीन होते हैं ये कि एक भागा और दूसरा आया ऐसा नहीं होता है भाग जाए पहले बाद में सूर्य आया ऐसा होता है क्या सूर्य पहले आए और बाद में आ जाए ना भागे ऐसा नहीं समकालीन होता है वैसे यहां भी जैसे ज्ञान उदय होना वैसे ही है संसार की निवृत्ति समकालीन अविद्या की निवृत्ति और ज्ञान की प्राप्ति एक साथ हो ज्ञान प्राप्त हुआ तो अविद्या की निवृत्ति होगी होगी तो वो ज्ञान के लिए कुछ साधन अपनाना चाहिए ठीक है ज्ञान हो जाए तो फिर हम मुक्त हो जाएंगे संसार के कचड़े में नहीं पड़ेगी अच्छी बात है किंतु ज्ञान कैसे हो वेदांत वेदांता विचार करना होगा वेदांत के अर्थ विचार भी ऐसे ही नहीं होता वेदांत के अर्थ का विचार करना है वेदांत हमारे वेदभाग्य किया उसका अर्थ होगा जो सारे वेदभाग्यों का मूल तात्पर्य जीव ब्रम के ऐक्य घोषित करने है वो ऐक्य विचार करते भी है तब भी हम ध्यान नहीं देते विश्वास होता नहीं है अहम मनुष्य बुद्धि जाति कर भी रहे उस तो करते ही नहीं जो कर रहे हैं उनकी भी वो स्थिति नहीं हो रही क्यों नहीं हो रही इन सहकारी कारणों के अभाव कुछ तो सहकारी कारण है उसका तो अभाव सहयोगी कारण उस ज्ञान के उत्पत्ति के लिए वेदांत वेदांता विचार के साथ साथ ये भी होना सहयोगी साधन तब तो जरूर क्या सहयोगी साधन बताते हैं ेतुन्वक्ति साक्षावी युवाएते स्वतिष्यमु मोक्षो विद्या कल्पिता कल्पिता विद्या ध्यान कलता हेतु भक्ति साक्षात् साक्षात्गाष्य मोक्षो विद्यांध श्रद्धा भक्ति ध्यान योगागोच श्रद्धा वेदाक्यों में श्रद्धा हाँ बेदान तबाग के को सुनाने वाले व्यक्ति ने श्रद्धा हो गुरु में श्रद्धा हो हाँ। तब आगे जाकर के आपको तो फलभूत होना ठीक सामने कोई बोल रहा है गैर अंदाज कर ले चलता है तो बोलने की आदत है ऐसी बुद्धि हो गई तो उसके बाद क्यों में आपकी श्रद्धा होगी ना होगी ना व्यक्ति के में श्रद्धा के बिना उसके बारे में श्रद्धा नहीं होगी उसके बारे में श्रद्धा नहीं ऐसे ये डपोसला बोलेंगे तो क्या आप उसका अनुष्ठान करेंगे करेंगे हाँ? तो सबसे पहले उस व्यक्ति में श्रद्धा होना चाहिए शाम एक पिंड होगा जो उपदेश देता है कितना होना चाहिए यह व्यक्ति सत्यवादी है झूठ नहीं बोलता ऐसी बुद्धि होनी चाहिए श्रद्धा तो गुरु में श्रद्धा है उसी में श्रद्धा नहीं है तो उसके बाणी में क्या श्रद्धा होगी एक शराबी है उसके बाणी में हम मानेंगे क्या वो जो बोलेगा क्यों उसी व्यक्ति में श्रद्धा नहीं तो उसकी बाणी को क्या मानेंगे सबसे पहले उपदेष में श्रद्धा ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलता जहां भी हो एक व्यक्ति में विश्वास करना पड़ेगा चाहे कहीं भी करो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा ये सत्यवादी है ऐसी बुद्धि बनानी होगी आपको कभी आपका कल्याण होगा उसने श्रद्धा करेंगे तो उसके बाणी में श्रद्धा आ जाएगी हाँ ये तो झूठ नहीं बोलते सत्य बोलते बाणी में श्रद्धा होगी तो उसका कहा हुआ मानेंगे करने लगेंगे करने लगेंगे तो आपका कल्याण होगा तो पहले नंबर श्रद्धा गुरु में और बेराम दे, वाक्य में श्रद्धा एक निष्ठा विश्वास श्रद्धा मानी एक विश्वास विश्वास और भक्ति भी होनी चाहिए भक्ति मानी भजन सेवन जो होता है जो, वो भी होना चाहिए श्रद्धा भक्ति ध्यान चिंतन भी चलना चाहिए और योग इंद्रिय संयम गुरु योग भी चाहिए आपके पास ये होते हैं वो ज्ञान के लिए सहयोगी था इनमें कोई कमी होगी तो ज्ञान भी नहीं पाएगा सुनते सुनाते चल रहा है आधिकार से भी चल रहा है सत्संग की प्रथा भी चल रही है ये नहीं कि नहीं चल रही वो शहरों में जगह जगह सत्संग अमुख में सत्संग सत्संग चलता है किन्तु चल तो वो सुनने वाले भी बस जाते हैं बैठने की आदत जाना है बैठना है और कुछ तो घर में नींद नहीं आती उनको वहां जाने नींद आती इसलिए जाते हैं प्रत्यक्ष फल वाले क्या परोक्ष फल था भविष्य का फल है अभी अभी घर में नींद नहीं आती बिजली को सत्संग में जैसे बैठे तब तक, तक नींद आ जाती वो लाभ हो गया इसी लाभ के लिए जाते हैं सत्स तक ऐसे भी और कुछ नींद नहीं आती है किन्तु कुछ लोग ऐसे भी हैं बैठे होते हैं सत्संग भवन में किन्तु घूम रहे अन्य सोच उनका अलग चल रहा है ये करूंगा सो करूंगा सो करूंगा महात्मा जी ने क्या कहा बताई नहीं क्यों अपने राज्य में चलते हैं कुछ सत्संग में आने वाले ऐसे होते हैं ये भी होते हैं कोई नहीं कि बैठने वाले सब सुनते हो कुछ नहीं है हमें जो बोल रहा है एकाग्र होकर के सुनने वाले बहुत कम होते हैं उनमें श्रद्धा नहीं है जो भी है जैसा भी है तो श्रद्धा भक्ति ध्यान योगान ये जो इनको मुमुक्ष हो मुमुक्षु का सस्टम रहे मुक्तेर हेतु साक्षात श्रुतेर की भक्ति ये मुक्ति का कारण साक्षात श्रुति की जो बाणी है श्रुति साक्षात बोलती है मुक्ति के हेतु ये यह करके बोलती है क्या है श्रद्धा भक्ति ज्ञान योग के श्रद्धा है भक्ति है ज्ञान है योग है ये साक्षात कारण है मुक्ति के ऐसा श्रुति तो स्वयं बोलती है श्रुते ही श्रुति की बाणी श्रुति देती है योगा एक तिष्ठी जो इन्हीं रहता है जीवन में श्रद्धा है भक्ति है ध्यान है योग है ऐश साधना में लगा हुआ जो व्यक्ति योग यो भाई अवधारण करके स्मृति बोलू योग भाई जो कोई व्यक्ति ये प्रतिष्ठती इन्हीं में जो रहता है श्रद्धा भक्ति ध्यान योग इनको करता रहता है तो क्या होगा इसे कहते हैं अमुष्य मोक्ष अविद्या कल्पिता देश बंधा अमुष्य को मोक्ष हो शब्द का शक्ति अनुष्य उसकी मोक्ष है अविद्या कल्पित देह बंधन से मोक्ष मोक्ष मानी क्या है कोई लोकांतर में जाना नहीं है ये शरीर से अपने आप को अलग होना ये मोक्ष है विचार से अलग होना चार खाके अलग होने से तो काम नहीं चलेगा विचार से अलग होना ये मोक्ष है अविद्याल्पिता देह बंदा ये जो अविद्या के द्वारा कल्पित हमारा जो शरीर है अज्ञान के द्वारा कल्पित एक दे, दे, दे, देह रूपी बंधन किसी में तो हम भरे हुए हैं अहम मनुष्य बंधन है हमारे लिए इस देहरूपी बंधन से अलग होना ही मोक्ष है उसी का मोक्ष होगा जिसके पास विषाण साधन, श्रद्धा है भक्ति है ज्ञान है योग है, है। दूसरे को गुरूजी बोल रहे हैं आप अज्ञान अज्ञान परत संस्कृति तेरवेकोदितोधवन्नी प्रदेत्मूल संस्कृति तयेकोदित्य प्रदहत समूल बंधन भी बता रहे हैं और बंधन का औसत भी बता रहे हैं। दोनों प्रकार है एक ही श्लोक अज्ञान युगा तब परमात्म तुम परमात्मा हो वास्तव जब तक ये देह के साथ संबंध न हो तो तुम परमात्मा हो देह के साथ संबंध होने से गिड़ गिराने वाला एक छोटा सा बन गए हो जी परमात्मा तुम परमात्मा हो तुम परमात्मा का अज्ञान योगा ही अनात्मा बन गया अज्ञान के संबंध से अज्ञान के कारण से अनात्मा के साथ जुड़ा ये बंधन गिरा शरीर के साथ चिपकना पड़ा किस कारण से अज्ञान से अज्ञान के कारण शरीर के साथ धारात्म्य हो गया ये बंधन मिला था शरीर में नई बुद्धि आ गई वो तुम परमात्मा अज्ञान योगा अज्ञान के संबंध से अनात्म बंध अनात्मा के साथ तुम्हारा बंधन हो गया मैं मनुष्य मुझे बोलने लग गया क्यों लगे अज्ञान के कारण अपना पहचान आई अगर अपना पहचान होता तो ये शब्द का प्रयोग न करता अज्ञान के संबंध से अनात्मा बंध वो वास्तव में क्या परमात्मा स्तर तुम परमात्मा यानी शरीर आदि को अलग करके जो शरीर के साक्षी होता है शरीर के गतिविधि को जानने वाला तत्व तो होता है वो कोई मनुष्य नहीं होता है। वो पशु भी नहीं है मनुष्य भी नहीं शरीर की गतिविधि जानने वाला यही है जानता भी है वो परमात्मा परमात्मा नज्ञान येगा ही होगी अनात्मा बंध अनात्मा के साथ बंधन हो गया बंधन यही है मनुष्य हो बंध अमुक का पुत्र हों अमुक का पुत्री हो भाव आया हुआ ये बंधन है अब क्या होगा इसका तथय संस्कृति कर जब बंधन मिल गया शरीर के साथ तादाद में हो गया तो तथय तब संसार शुरू हो गया पहले शरीर के साथ में झगड़ाव हो गया अज्ञान के कारण से तादात में हो गया जो क्रमशुक्र में चलता अभ्यास चल रहा है कालात्म्य हो गया ऐक हो गया मैं अलग आलोगों शरीर अलग आलोगों ख्याल नहीं है उसके बाद जो शरीर में ये हो गया तो फिर आपको तो फजीती फजीती मिलनी है शरीर में आपको आत्मवृद्धि होने के कारण तो इसको बहुत कुछ इसका बचाव के लिए रक्षा के लिए और इसको खुश करने के लिए रखने आदि के लिए पूरे जीवन अनाधिकाल से गुजारा ये शरीर के रक्षा लिए। मदान के लिए मकान बनाया किसके लिए आत्मा के लिए की तो जरूरत नहीं तो निराकार आत्मा को क्या चाहिए कुछ नहीं शरीर के लिए है औसत सेवन करना पड़ा बीमार बहुत औसत सेवन करते रहो तो इसी के लिए संस्कृति संसार पाया है पहले तुमने शरीर के साथ अज्ञान के कारण तुम्हारा संबंध हो गया है मैं एक मनुष्य हूं ये बुद्धि आ गई वो बुद्धि के कारण खजी दिशा संस्कृति शरीर के साथ ने में जगद जैसी संसार तुमको प्राप्त है वास्तव में तुम परमात्मा हो पहले बोला <coughs> तब परमात्मा अज्ञान योगा अनात्म बंधन अज्ञान के संबंध से अनात्म पदार्थ सा बध गए हो तुम और बध गए जब तो हसी की प्राप्त हो गई, संस्कृति का औसत क्या है तो औसत बदत विवेकोदित बोध भंडीर अग्नि पैदा करनी पड़ेगी जाना और नहीं जिसको बोलते हो पैदा करना पड़ेगा इस स्थिति में तुम शरीर नहीं हो किंतु तुम्हारी बुद्धि बनी हुई है मैं एक शरीर हूं मनुष्य हूं मनुष्य हो मेरे शरीर हो तो जो बुद्धि है तो उसको नाश करने के लिए ये कहते हैं तयोर विवेको दीत बोध बंदी तयोर माने तो अनात्मा और आत्मा दोनों के विवेक करने वाला एक ज्ञान रूपी अग्नि चाहिए विवेक के द्वारा उदित जो बोध रूपी अग्नि है अज्ञान कार्यम प्रदहित समूलम तो अग्नि क्या करे अज्ञान कार्य अज्ञान का जो कार्य है शरीर में अहमता होनी ममता होनी अज्ञान का कार्य उसको प्रदहित समूलम मूल के सहित उसका जो अज्ञान कारण है उसके सहित पूरा जला जाए समूलम प्रदहित अज्ञान का कार्य जो शरीरारि है माने शरीरारि जलेगा ना अगर डरो मत शरीर से अलग बुद्धि हो जाएगी अब शरीर में मई बुद्धि नहीं होगी ये चलना ऐसा होगा तो वो जो विवेक ज्ञान शरीर और आत्मा का दोनों का अलग अलग पृथक ज्ञान होना है ऐसा जो ज्ञान है तयुल विवेक है विवेक के द्वारा उदित उदय हो गया जब विवेक हो गया क्या हो गया बोध बनि ज्ञान रूपी अपनी पैदा हो गया आपके पास वो क्या करेगी वो अपनी तो कहते हैं अज्ञान कार्यम समूलम प्रलय अज्ञान का कार्य है जो मूल के सहित अज्ञान को भी अज्ञान का कार्य शरीर आदमी को भी भस्म लगाए मान ये बुद्धि में पहुंच जाएंगे आप नाहम देहा ना धन्य शिष्य का कुछ प्रश्न में निरूपना किसी संत के पास पहुंचे तो कैसा प्रश्न होना चाहिए या प्रश्न का कल कर शिष्य उच कृपया प्रश्नो शूयता स्वामी प्रश्नोय क्रिय मदुतरम श्रुवा कृता मुखा तया शूयतामी प्रश्नो क्रिय तदुतरम हम श्रुवान्मुखा कृपया श्रीयधाम स्वामी हे स्वामी कृपया श्रूयधाम कृपा करके सुनिए शिष्य बोलता है गुरुजी को बोलता है स्वामी श्रूयधाम आप सुनिए कृपा करके सुनिए क्या प्रश्नोयं क्रियते मया अयम प्रश्न मया क्रियते थे मेरे द्वारा एक प्रश्न किया जाता है ये प्रश्न को सुनिए शिष्य बोलता है स्वामी कृपा करके मेरे प्रश्न को सुने आप प्रश्न नया किये यह प्रश्न मेरे द्वारा किया जाता है तो क्या प्रश्न है आगे प्रश्न तो आगे करेगा तदुत्तर हम अहम श्रुप उसके उत्तर को सुन कर दे मैं प्रश्न करूं और आप प्रश्न का उत्तर भी देते तदु उत्तरम अहम श्रोतवार उसके उत्तर को सुनकर मैं कृतारश्याम भवन होता आपके मुख से उस उत्तर को सुन करके मैं कृतार्थ हो जाऊ मैं आपको प्रश्न करने जा रहा हूं और आपके मुख से भवन मुखार तदुत्तरम अहम श्रोतवार आपके मुखार विन्द से उस प्रश्न का उत्तर को सुनकर के अहम कृतार्त्या मैं कृतार्थ हो जाऊं ऐसा मैं प्रश्न करने जा रहा हूं जिस प्रश्न का उत्तर आपके मुखार से सुनकर के कृतार्थ हो जाऊँ कृपया श्रूयताम नियते मैया तदुतरम अहम श्रुवा भवन दस भगवे स्वामी संबोधन करके बोलता है स्वामी अयम प्रश्न मया प्रियते ये प्रश्न मेरे द्वारा किया जाएगा दे दे दे प्रश्न अभिष्व में आएगा कृपया श्रूयताम आप ध्यान दीजिए मेरे प्रश्न को ऊपर आप सुनिए गुरू जी को कह रहा है और तदुतरम भवन मुखा तदुतरम अहम श्रुतवा अहम भवन मुखा तदुतरम श्रुतवा मैं आपके मुखार विद से उस प्रश्न के उत्तर को सुनकर के कृतार्थ से नाम कृतार्थ समुद्धि मैंने कृत प्रयोजन वाला जिसको प्रयोजन मिल गया उसको कृतार्थ बोलते हैं कृतार्थ हो जाऊं जीवन में अब करना शेष नहीं रहा ऐसा हो जाऊं तो वो मेरा प्रश्न सुन ऐसा शीष सुनता तो आगे प्रश्न करता है शिष्य यहाँ पर कई प्रश्न एक ही श्लोक में कई प्रश्न, प्रश्न पांच छह प्रश्न और इन्हीं प्रश्नों को उत्तर देते देते एक ग्रंथ पूरा प्रश्न यही है एक महात्मा के पास जाकर के एक संसारी व्यक्ति को किस प्रकार का प्रश्न करना चाहिए यहां से सीखें ये प्रश्न महात्मा के पास ऐसा प्रश्न होना चाहिए तो क्यों इसके डॉक्टर होते महात्मा डॉक्टर अलग अलग डॉक्टर है फूल शरीर को चिराफाड़ी करने वाला डॉक्टर किंतु डॉक्टर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को विघटन कराने वाले डॉक्टर होते हैं फूल शरीर का नहीं कारण शरीर का मारने की दवाई इनके पास है, जो कारण शरीर अज्ञान उसको मारने की दवाई है इनके पास है। ऐसे महात्मा के पास जाकर प्रश्न ऐसा क्यों जैसा आप प्रश्न करेंगे उत्तर वो उसी ढंग से देगा माने ये जो सुभा जैसा प्रश्न करेगा उत्तर देने वाला उसी ढंग से करेगा तो प्रश्नकर्ता के ऊपर निर्भर होता है आगे किस ढंग के सत्सन चलाना है प्रश्नकर्ता के ऊपर जैसा प्रश्न कर देगा बाबा जी वैसे बोलते जाएंगे बाबा जी ने हर तरह से पीएची भी किया हुआ वो तो बोलती महाभे ये प्रश्नकर्ता के ऊपर प्रश्न है <laughs> धमेशतिष्ठा से कथम विमोक्षना परेक कथमेतुच्यता कथम प्रतिष्ठा से कथम विमोक्षना परमतात्मा तयेक कथ मेंदुच्यता सात प्रश्न का एक प्रश्न है सात प्रश्न है इस श्लोक में सात प्रश्न नाम बंध महाराज ये बंधन बंधन बोलते है क्या है बंधन बंधन क्या है एक प्रश्न तो मिला साथ मिलाकर करके एक प्रश्न है ना को नाम बंध ये बंधन क्या है बंधन का त्याग करो बंधन त्याग करो बोलते हैं ये बंधन क्या है को नाम बंधन एक प्रथम तो ऐसा आ गया था ये कैसे आया ये बंधन दूसरा प्रश्न बंधन कैसे आएगा हमारे शरीर में जो मई बना है ना ये बंधन है यही उत्तर होगा आगे जाकर के शरीर में जो मई बुद्धि होती है ये बंधन है आत्मा का बांधने वाला यही है शरीर में मई बुद्धि बंधन बताएंगे तो पहला प्रश्न है कि बंधन क्या है और ये बंधन आया कैसे उत्तर होगा कैसे आया अज्ञान से आया यही उत्तर होगा आगे उत्तर देंगे जैसा अभी यहाँ प्रश्न है को नाम बंध प्रथम ये सब बंधा आ ये कैसे आया दूसरा प्रश्न तीसरा प्रश्न है कथम प्रतिष्ठा अश्य इसकी स्थिति कैसी है बंधन की स्थिति अश्य मान बंधस कथम प्रतिष्ठा के प्रतिष्ठित कैसे है इसकी स्थिति कैसी होगी बंधन और चौथा प्रश्न है कथम विमोक्ष ये बंधन से मोक्ष कैसे होगा माने अहम मनुष्य ये बंधन है आगे ये शुद्ध होना देहा बाप बंधन है देहा बाप से अपने को अलग करना मोक्ष है तो यहाँ प्रश्न चल रहा है अभी को तो नाम बंधा बंधन क्या है आत्माओं के पास ऐसा प्रश्न होना चाहिए कथम एस आ गया ये ऐसा बंधा ये बंधा कैसे आया ये बला आया तो कैसे आया शरीर में भाई बुद्धि कब से हुआ के आया कैसे सचिदानबन आत्मा एक मनुष्य करके भी गिड़गिड़ा रहा ये क्यों हुआ यही तो है कथम एसा बंधा कथम आ प्रथम प्रतिष्ठा आशय इसका प्रतिष्ठा कैसे है इसकी स्थिति कैसी हो रही है जब कहते हैं कि है नहीं, है नहीं, है नहीं। रज्जु में जो कल्पित सब होता कि नहीं होता फिर भी भयभीत पराग छोड़ता है जो बुद्धि होने के पूर्व काल किस काल में सर पर सर पढ़ करके बोलता है जब उस काल में सर्वजनित भय बनता ही है तो इसकी स्थिति कैसी होती है कल्पित पदार्थों की स्थिति मैं मनुष्य हूं अभी कोई छेड़ नहीं सकता हिला नहीं सकता इसी बुद्धि ये प्रतिष्ठा इसकी कैसे होगी तीसरा प्रश्न चौथा कहते हैं कथन विमोक्ष इस मुक्त कैसे होगा वो तो आत्मा इस बंधन से मुक्त कैसे पांचवा है को तो सौ अनात्मा परमात्मा दो प्रश्न असौ अनात्मा था जो आत्मा और अनात्मा ये महात्माओं के दो शब्द होते हैं महात्माओं के पास तीसरा शब्द नहीं होता है विचार करो क्या विचार करो आत्मा अनात्मा विचार महात्मा लोग यही बोलते आत्मा अनात्मा विचार तो ये आत्मा कौन है वो सब अनात्मा परमा का आत्मा और परमात्मा कौन है परमात्मा जो बोलते है वो कौन है अनात्मा क्या है परमात्मा क्या है जिनका विचार आप बोलते हैं आत्मान आत्मा का विवेचन करो आत्मान आत्मा का विचार करो आत्मा क्या है अनात्मा क्या है वो सौ अनात्मा वो अनात्मा क्या है और परमात्मा आत्मा वो तो परमात्मा क्या है और कहते हैं कि उनका विवेक करो विवेक करो बोलते हैं दोनों को जानो बोलते हैं किसको अनात्मा को भी जानो आत्मा को भी जानो करके आप लोग बोलते हो तो उनका विवेक कैसे होगा यह अनात्मा है और ये आत्मा है ऐसा ज्ञान कैसे होगा जैसे मकान है मकान से मैं अलग हूँ बुद्धि है जैसे वैसे पर आत्मा को बिल्कुल अलग कर रहे हो और आत्मा को अलग करो ये विवेक ये कैसे होगा प्रथम एक तथ रुख्यम ये कैसे होगा ये प्रश्न प्रश्नों का उत्तर प्रथम कथम करिए ऐसा शिष्य ने प्रश्न किया जब शिष्य ने प्रश्न कर दिया तो अब गुरु जी शिष्य की प्रशंसा करते हैं ऐसा शिष्य आ जाए तो महात्मा को अच्छा लगता है शिष्य की प्रशंसा कोई पुत्र नहीं मांग रहा है पत्नी नहीं मार रहा है धन नहीं मांग रहा है आशीर्वाद तो मार रहा दो योग्य व्यक्ति सामने सामने हो ना वाला होता है। शिष्य की प्रशंसा करते आगे श्री गुरुवाच धन्योशी गुरु कृत कृत्योशी पावित यद विद्या बंद मुक्त ब्रह्मी भविछि वित धन्योशी तुम धन्य हो गुरु जी कह रहे प्रश्न सुनने के बाद में सुनते ही गुरु जी ने धन्यवाद दे देते हैं ऐसा प्रश्न सामान्य व्यक्ति कर नहीं सकता ये बहुत विवेकी का प्रश्न है ये प्रश्न सामान्य नहीं वो व्यक्ति जो ऐसा प्रश्न कर रहा है क्यों को नाम बंधन मैंने बंधन को कुछ समझा है तभी तो प्रश्न कर रहा है वो बंधन क्या है आप, ये आप कहा से आया मैंने कुछ मालूम है तब तो, तो प्रश्न कर बिल्कुल जानकारी न हो प्रश्न नहीं कर सकता और पूर्ण ज्ञान हो तब भी प्रश्न नहीं करता सामान्य ज्ञान हो विशेष ज्ञान न हो उस स्थिति प्रश्न करता ये क्या है महाराज प्रश्न के लिए क्या होता है विशेष ज्ञान का अभाव सामान्य ज्ञान कारण होता है सामान्य ज्ञान होना चाहिए जिस विषय में आप जानते ही नहीं है तो आप प्रश्न नहीं होगा आप प्रश्न करेंगे पता ही नहीं है? पता होना चाहिए किंतु पूर्ण रूप से तो जानकारी है उस विषय को भी ये क्या है प्रश्न नहीं करते आप माने सामान्य ज्ञान जिसका हो विशेष ज्ञान का अभाव हो उस काल में प्रश्न होता है इसके मतलब सामान्य रूप से शिष्य सब समझ रहा है बंधन क्या है और कहा से आया इसकी प्रतिष्ठा तथिति कैसी हो रही है और इससे मोक्ष कैसा होना है और ये अनात्मा क्या है परमात्मा क्या है उनका विवेक क्या है ये सब सामान्य रूप में जानता है तब तक प्रश्न कर रहा है बिल्कुल अनजान विषय का प्रश्न नहीं होता कहीं नहीं सकता बिल्कुल अध्यात्म पदार्थ का प्रश्न आप करो कर नहीं पाओगे सामान्य सुना है अमुक चीज है करके सुना है सामान्य ज्ञान है विशेष वो वस्तु की विशेष जानकारी नहीं है इसलिए आप प्रश्न करते हैं किसी जानकार के पास जाकर सामान्य ज्ञान है विशेष ज्ञान का अभाव प्रश्न है तो ऐसे प्रश्न करने वाले के लिए गुरु जी कहते हैं धन्योशील तुम धन्य अशी धन्यवाद के पात्र हो गुरु जी क्यों रखते हो कृत कृत्योशी कृतम कृत्यम कृतम ये न सकृत कृत्य करने योग्य कर दिया जिसने उसको कृतकृत्य बोल दिया अब करना शेष नहीं रहा जीवन ऐसा व्यक्ति कृतकृत्य कह रहा था कृत्यम माने कार्यम कृतम एना जो कुछ करना था कर लिया जिसने ऐसा व्यक्ति को कृतकृत्य सर्वगत हो गया तुम प्रतिकृत्य हो मेरे अब लगता है तुम्हें कुछ करना शेष नहीं है ऐसी स्थिति को गुरु जी कह रहे हैं तुम्हारे कुल को पवित्र कर दिया तब कुलम पावितम के ष्टी की जगह में है तब जगह। तुमने अपने कुल को पवित्र कर दिया माना इतना प्रश्न कर सकता है इसका मतलब व्यक्ति बहुत विवेकी है जो जो सात प्रश्न है ना बिल्कुल अज्ञात पदार्थ का प्रश्न कोई कर ही नहीं सकता और बिल्कुल जो ज्ञात हो वहां भी प्रश्न वो करेगा या तो परीक्षक बन के करेगा परीक्षक करता है ज्ञात विषय का प्रश्न कौन करेगा जैसे विद्यार्थी की परीक्षा के दिन में जो मास्टर होते हैं अमुक अमुक प्रश्न करना है उसका उत्तर उसको पता है मास्टर को विद्यार्थी क्या उत्तर देगा करके देगा वह तो परीक्षक बनेगा शिष्य भाव से जो प्रश्न पड़ रहा है इस भाव से शिष्य भाव से तो बिल्कुल अनजान विषय का तो प्रश्न होता नहीं है और बिल्कुल ज्ञात होता तो शिष्य प्रश्न करता नहीं इसके मतलब फिर भी बहुत कुछ ज्ञात है सामान्य ज्ञान भी कम नहीं है इसलिए गुरु जी धन्यवाद देते हैं पहले ही धन्योशी कृत कृत्योषी पावितम से कुलम तुम धन्यवाद की बात रहो तुम कृतिकृत्य हो तुम्हें अपकर्तव्य कुछ रहा नहीं तुमने अपने कुल को पवित्र बना दिया कुल बन वंश परंपरा को कुल बोलते हैं कहते ऊपर के सात पीढ़ी नीचे के सात पीढ़ी कहीं तीन पीढ़ी की चर्चा होती है कहीं सात पीढ़ी की चर्चा होती है क्या हो गई कुलवन परम्परा उद्वार होगा गति होगी लोगों अच्छा को अच्छा फल मिलेगा हाँ स्वर्ग मिलेगा अच्छा होगा यदि कोई सज्जन व्यक्ति कुल में पैदा हो जाए तो कहीं तीन पीढ़ी ऊपर के तीन पीढ़ी आगामी लेते हैं अपने सो सही सात पीढ़ी हो जाएगा पिता पितामह प्रपितामह इधर पुत्र पौत्र प्रपौत्र तीन तीन हो गए और एक स्वयं सात पीढ़ी हो जाएगी पहले वाले तीन आगामी तीन और स्वयं पवित्र दिन महात्मा पुरुष के चढ़ने का फल किसी के कुल में ऐसा व्यक्ति पैदा हो जाए के तो कुल की धन्यवाद उनको गति तो मिलेगी मोक्ष तो होना नहीं है वो जो खड़ी गुंडारी किए थे उनका प्रारंभ तो नहीं, नहीं लेकिन वो वो कटेगा ना पुण्य से पाप करता है इतना तो नियम है पुण्य से क्या कटेगा पाप कटेगा इसने किया हुआ पुण्य के कारण उनका पाप कटेगा पाप कटेगा ऐसी स्थिति उनका निमित्त न करने पर भी उनको मिलता है जैसे कभी तो में अरे तो। कुछ कर्म ऐसे होते हैं पिता कर्म करता है पुत्र को फल मिलता है कभी पुत्र कर्म करता है पिता को फल मिलता है ऐसी स्थिति जैसे श्राद्धादि कर्म कौन करता है? मिलेगा करेगा पिता को दूसरे का कर्म दूसरे को फल देने वाला होता है कभी इसी मंत्री ने आपने बताया था कि जैसे कोई जीवन हो जाए यदि उसका शरीर शांत होगा जब तो उनके पुण्य और आ, वो तो अलग है अंतिम समय में क्या होगी उसकी स्थिति क्या होगी उसके तीन तो तीन हिस्से तीन हिस्से में उसकी संपत्ति चली जाती है तीन हिस्से में बंटवारा होगा एक तो उसके लौकिक धन होगा कुड़िया बनाई होगी किसी भक्त ने बना दी चाहे जिसने बना दी सब बोलेंगे महात्मा जी की संपत्ति बोलते हैं तो लौकिक धन में आया या बैंक बैलेंस हो जो भी रहा वो जो भी लौकिक धन जो रहा वो तो उसके जो हकदार बनेंगे वो लेंगे कश्य धनंत दाया रायंती ऐसा उसका ता ता है तो जो धन है लौकिक धन तो दायार बने जो हबदार होते अब या तो पुत्रादि हबदार होंगे या शिष्य शिष्यादि हकदार होंगे उनके तरफ चला जा जाएगा दूसरे को नहीं मिलेगा पुत्र हो चाहे धन हो शिष्य हो बनेंगे लौकिक धन उधर चला जाएगा अब राजा है उनके जीवन में जो हुआ पुण्य अथवा पाप होगा ये जाएंगे तो वो जो पुण्य तो उनको तो जो सेवा करने वाले की तरफ चला जाएगा और जो पाप होगा उनको निंदा करने वाले जो लोग होंगे कहते कैठे खाता है हम जानते हैं ऐसा करने चला जाएगा माने किया हुआ पुण्यपाप भोग से क्षय हो क्या किन्तु मेरा किया हुआ पुण्यपाप दूसरे को भोग से भी क्षय हो जाए फिर भी इसके से तो भी जाएगा, एक एक एक दूसरा माने दर्जा करने वाला ये हो गया उसके द्वारा मिल जाएगा, उनका किया हुआ तो उनको मिलेगा उस स्थिति में अगर पाप ज्यादा होगा तो इसके पुण्य से कुछ पाप कट जाएगा उनका ऐसी स्थिति है। तो कहा अन्योषी कृतिकृत्येश्वी क्रिते पावितम थे कुलम तो या शिष्य की प्रशंसा करते गुरु जी ने कहा तुम धन्यवाद के पात्र हो कृतिकृत्य हो तुमने अपने पुल को पवित्र कर दिया किन्तु कुल पवित्र हो जाते आपने त्याग दिया त्याग दिया किन्तु भगवान तो जानता है ना आपने अपने ढंग से त्याग दिया किंतु भगवान उनको पवित्र कराया वो तो देखो तो धन्यवाद धन्य कृत्योशी पाव पवित्र कुलम को यार क्यों कहते तुम बड़े चतुर हो तुमने कुल को इसलिए पवित्र कर दिया तुम धन्यवाद पात के पात्र हो तुम मुक्त होना चाह रहे हो इसलिए तुम धन्यवाद के पात्र हो ऐसे धन्यवाद नहीं दे रहे हैं यद अविद्या बंध मुक्तिया ब्रह्मी तो तुम ब्रह्म होना चाह रहे हो क्या चाह रहे मनुष्यत्व को खो करके ब्रह्म भाव में जाना चाहते हो तो तब ये प्रश्न कर रहे तुम। तुम हो तुम इसलिए तुम धन्यवाद के पात्र हो यद अविद्या बंध मुक्त मुक्तिया जो अविद्या रूपी बंधन है उसके मुक्ति के द्वारा माना उसको त्याग करके शरीरादि में की जो आत्मबुद्धि है वो अविद्या बंद, बंद है उसकी मुक्ति के द्वारा तृतीयांत मुक्ति से ब्रह्मी भगतुलशि तुम तो अपने को ब्रह्म भाव में जाना चाहते हो इसलिए ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, माने अब मनुष्य भाव में रहना तुम नहीं चाहते हो इसलिए तुम धन्यवाद के प्राप्त हो तुम्हारे प्रश्न से मुझे पता लगा ऐसा गुरु ने कहा किन्तु तो देखो ये जो अविद्या के नाश करना है ज्ञान प्राप्त करना है यद्यपि गुरु भी उपदेश करेंगे आपको ठीक है उपदेश की कमी नहीं है किंतु स्वयं की प्रधानता की आवश्यकता है तो प्रधानता की आवश्यकता है अब डॉक्टर ने दवाई लिख दी अमुक गोली लेके खाओ बोला गोली आपने ली नहीं खाई नहीं तो रुक जाएगा कि नहीं जाएगा नहीं स्वयं की प्रधानता खानी पड़ेगी आपको करना पड़ेगा महात्मा क्या आपको उपदेश ही देंगे बाणी देंगे और क्या देंगे तुम क्या करते हो बोले ऐसा करता मैं ऐसा नहीं करता ऐसा करता ये तो बोलेंगे वो किन्तु नहीं किया तो अब स्वयं की प्रधानता की आवश्यकता ज्यादा है ये चार कृपा वहां कहें गुरु कृपा शास्त्र कृपा ईश्वर कृपा स्व कृपा उसमें से स्व कृपा प्रधानता है आपको ईश्वर की कृपा आपके ऊपर भरपूर है मानव शरीर दिया चौरासी लाख योनियों में मानव शरीर दिया हुआ है तो ईश्वर ने तो बहुत बड़ी कृपा कर दी मानव शरीर में भी आदिवासी क्षेत्रों में जन्म नहीं दिया आपको ऐसे स्थान में दिया जो जन्म कुछ सत्संग मिलता गया मिल रहा है उनकी अपेक्षा आपके जीवन और उनकी जीवन देखो वो भी एक जीवन है जो कि पशुपत् व्यवहार है उनका दिन और रात का ख्याल है बाकी कोई मनुष्य वो आपके पास नहीं है तो ईश्वर ने ऐसे संसर्ग आपको दिया जो बचपन से ही कुछ अच्छे संस्कार गुराते ईश्वर कृपा है कि ना पूरा और गुरु कृपा अभी भारतवर्ष में जन्म होना तो गुरु कृपा तो इनको है ही है तड़प रहे तो उपदेश देने वाला नहीं मिलता तब तक, तक देशों में आप साउदी अरब के तरफ जहाँ इसे उपदेश देने वाला नहीं मिलेगा अमेरिका में नहीं मिलेंगे यहीं से जब जाते हैं तो उपदेश करने वाले गए पहले भी उपदेश विवेकानंद जी गए तब उपदेश मिला उनको या रामतीर्थ जी गए मिले और यहाँ पर न चाहने पर भी माइक लगा करके घर गर घर में उपदेश दे। तो गुरु कृपा आपके पास है नहीं ये नहीं कर ये नहीं मिले हमें उपदेश देने वाला नहीं मिले इसलिए हम रह गए ये दावा नहीं कर पाएंगे जब भविष्य में पूछेगा तो मालय को पूछा जाएगा आप कहेंगे कि हम नहीं कर पाए हमारे लिए उग्रेषता नहीं मिले महाराज के सामने ऐसे आप नहीं कर पाएंगे क्यों मिले दूसरी, तीसरी बात है शास्त्र कृपा भी आपके ऊपर से है आपके आंख है और कुछ ज्ञान है पढ़ सकते हैं अर्थ समझने की शक्ति भी आ गई तो शास्त्र कृपा हुई है पढ़ करके जो अर्थ समझने की शक्ति आ गई तो शास्त्र की कृपा इतनी और क्या करेगा वो समझने के बाद में अनुष्ठान तो स्वयं को करना होगा शास्त्र के बारे में जान गए अर्थ समझने की कला आ गई शास्त्र का इतने काम था उसको अर्थ बता दो सामने वाले को अर्थ समझा दू सम, समझ गए हाँ, आलस्य के बारे में चल रहे बात अलग है समझ समझे हुए तो है ये बात पक्की है समझा हुआ है तो समझा हुआ है तो शास्त्र कृपा भी आपके ऊपर होगी अब रह गए कौन अच्छा। अब वह कृपा अच्छा। अब लवन नहीं रहे मार्ग का पता लगा हुआ है किसी को भी पूछे हाँ ये त्यागना चाहिए ग्रहण करना चाहिए सब जानते हैं इसका मतलब शास्त्र कृपा है शास्त्र का यही कि शब्द है शब्द का अर्थ बदला देना काम है बदला दिया आप तक पहुंचा दिया आपको अर्थ ज्ञान हो चुका है शास्त्र कृपा भी आपके ऊपर है गुरु कृपा भी है ईश्वर कृपा तो है ही है किन्तु स्व कृपा की कमिया आलश्य कर अपने जो मुख्य कार्य ने आलस्य कर तो इसमें होता तो है अन्य कृपा तो आइए यहाँ प्रधानता देते हैं स्व कृपा अपने प्रयत्न की आवश्यकता है कुछ कार्य ध्यान देना कुछ कार्य दूसरे से भी हो सकता है तो वहां तो आप प्रयत्न मत करो चलेगा किन्तु कुछ कार्य ऐसे स्वयं के करने पर ही होता है अन्य से नहीं हो सकता ऐसा दृष्टान्त देकर बोलेंगे ये जो कार्य है आत्मान आत्मविवेचन जिनकी कार्य है ये तो स्वयं को करना पड़ेगा अन्य के करने से नहीं होगा हमारे गुरू जी बड़े विद्वान थे गुरुजी जी के तो वही मुख करोगे क्या मिला उन्होंने उपदेश दिया उसके अनुसार तुम चले ना तो गुरु अपना काम कर गए अच्छी बात है तुमने किया स्वयं को करना पड़ेगा जिस घर में अंधेरा होगा उसी घर में बत्ती जले तब अंधेरा भागेगा दो कमरे हैं एक कमरे में बत्ती जली हुई है एक कमरा अंधेरा है तो ये अंधेरे से वो कमरा प्रकाशित होगा कि नहीं होगा नहीं उसमें ही जलना पड़ेगा तो जहां अज्ञान है वहीं ज्ञान होना पड़ेगा क्या बताइए अन्य के ज्ञान से अन्य कोई को लाभ नहीं होने अब मेरे घर अंधेरा है दूसरे के घर में बत्ती जली मेरे को क्या मिल रहा ठीक है गुरु की सेवा करनी है यह उनसे उपदेश लेने लगी किंतु तो उपदेश लेने के बाद में चलना अपने को पड़ेगा ये काम ऐसा काम है आत्म विवेचन आत्मा करना आत्म साक्षात्कार करना यह अपना काम होगा क्यों अज्ञान के घेरे से हम मैं मनुष्य हूँ ये बुद्धि हो रही है जब तक मैं ब्रह्म हूँ ज्ञान मुझे नहीं होगा तब तक वो मनुष्य बुद्धि मुझे मेरी जान वाली नहीं है तो ये स्वयं स्व की प्रधानता को यहाँ बदलाना चाहते है जो चार कृपा में से स्व कृपा में व्यक्ति ध्यान दे ईश्वर के भरे से बैठता है आत्मज्ञान के लिए भगवान की कृपा होगी तो होगी और विषयों के लिए ईश्वर की कृपा नहीं समझता भगवान की इच्छा होगी तो होगी ऐसा नहीं बोले तो वहां प्रयत्न करता करना चाहिए था प्रयत्न भीतर की तरफ ये तो अवश्यम भावी मिलने वाले हैं जिसका जो प्रारब्ध में होगा वो मिलना ही मिलना निश्चित है तो उसके तरफ तो प्रयत्न कर रहा है और जहां प्रयत्न करना था वहां आलस्य करके बैठा है। बाहरी बाह्य विषयों को प्रारब्ध के खाते में डाले और पुरुषार्थ भीतर की तरफ करे तो मनुष्य जीवन सफल ये बदलाव चाहिए